योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय पाँच गांठ वाली अविद्या पाँच गाँठ वाली अविद्या पंच परवा अविद्या पाँच गाँठों वाली अविद्या है व्याख्या अविद्या पाँच प्रकार की है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश अनित्य में नित्य अपवित्र में पवित्र दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है बुद्धि में आत्मबुद्धि अस्मिता है सुख की इच्छा अर्थात लोभ की वृत्ति का नाम राग है सुख साधन में विघ्न डालने वालों के प्रति घृणा अथवा द्वेष वृत्ति द्वेष है और मृत्यु से भय की वृत्ति का नाम अभिनिवेश है इनको क्रम से तमस मोह महामोह तामिस्र और अंधतामिश्र कहते हैं 28 अशक्तियाँ अष्टाविंशति अधाशक्ति अट्ठाईस प्रकार की अशक्ति है एकादशेंद्रिय सह वधा सहबुद्धि वधिर शक्तिदिष्टा सप्तश वधा बुद्धि विपर्यजात तुष्टि सिद्धानाम इंद्रियों के जो ग्यारह वध हैं वे बुद्धि के वधों के साथ मिलकर ग्यारह अशक्ति बतलाई गई है नौ तुष्टि और आठ सिद्धि से उल्टी नौ अतुष्टियां और आठ असिद्धि ये सत्रह बुद्धि के वध सत्रह अशक्ति है इस भांति अट्ठाईस प्रकार की असक्ति है व्याख्या मनुष्य के पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध कर सकता है यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो अर्थात यदि उसकी शक्ति का किसी प्रकार भी ह्रास न हुआ हो जितनी भी त्रुटि होती है वह सब बुद्धि की अशक्ति से ही होती है बुद्धि की अशक्ति अट्ठाईस प्रकार की है ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इंद्रियों के मारे जाने से होती है जैसे नेत्र से अंधा होना कान से बहिरा होना घ्राण से गंध न ज्ञात होना रसना से रस का स्वाद न आना त्वचा से कुट होना वाणी से गंगा होना हाथों से लूला तथा पांवों से पंगु होना उपस्थ से न नपुंसक और गुदा से गुदावर्त मलबंद होना मन से उन्माद होना ये ग्यारह इंद्रियों की अशक्ति से बुद्धि की अशक्ति ग्यारह प्रकार की है बुद्धि की साक्षात अशक्ति सत्रह प्रकार की है नौ तुष्टियां एवं आठ सिद्धियां, जो अगले दो सूत्रों में बतलाई जाएंगी उनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ और आठ असिधियाँ मिलाकर बुद्धि की सत्रह अशक्तियाँ हैं ये तुष्टियां स्वयं अपने रूप से तो आत्मोन्नति में सहायक और उपादेय हैं इसलिए शक्ति रूप हैं केवल इनमें आसक्ति अर्थात इनमें संतुष्ट होकर आत्मोन्नति के लिए यत्न करना छोड़ देना हेय कोटि में है इस कारण इनसे उल्टी नौअतुष्टियाँ नौ अशक्ति रूप है नौ तुष्टियाँ नवधा तुष्टि ही तुष्टियाँ नौ प्रकार की हैं आध्यात्मिकास्तः प्रकृत्योपादान काल भाग्याख्या बाह्या विषयों परमात् पंच नव तुष्टियों मता तुष्टियाँ नौ मानी गई है उनमें से चार आध्यात्मिक हैं जिनके नाम प्रकृति उपादान काल और भाग्य है और पांच बाह्य है जो आत्म आत्मसाक्षात्कार से पूर्व ही उसके साधन रूप विषयों में वैराग्य से होती है व्याख्या तुष्टि उपरति अथवा उपरांता हटे रहने को कहते हैं अर्थात मोक्ष प्राप्ति से पहले ही उसके साधनों को छोड़कर संतुष्ट हो जाने का नाम तुष्टि है यह दो प्रकार की होती है बाह्य तुष्टि और आध्यात्मिक तुष्टि